संख्या बारे के बाद <coughs> सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तद भी कही विनु रहा न कोई कहाँ वेद यस कारण राखा अजन प्रभाव भाति बहुभागायूपनामा अजसचिदानंद पर व्यापक विश्व भगवा धर तकना सो केवल भगतन विगे सर्वकृपाल प्रणत अनुराग यही जन परम पाय छो करना करना को गई कर को कर्मा करोर गरीब नि सरल सबल साहिब रघुराजू बुध भरण हरिजस यसामी कर ही सुनीत सुफल निज बानी यही बल रघुपति गुण गा था कही हूँ मई राम पदमा था मुनि प्रथम हरि की गायी दे चलत सुगम मुहि भाई, भाई। अग्कार जे सरितर गौनत से सु चढ़क पी लिकऊ परम लघु दिन श्रम पार ही जाएगी जय अविस्मरण करें कल कर गोस्वामी जी करे थे कि हमारी भाषा और हमारा वर्णन वो तो बहुत ठीका है तो उसमें ज्यादा शक्ति नहीं लेकिन भगवान की महिमा अपार है तो उस अनंत महिमा का वर्णन ऐसी दुर्बल भाषा के द्वारा करना बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी ये देखते हैं कि प्राचीन काल में भी ऐसा ही लोग करते आए कुछ तो देव देवकूट के कवि हैं और कुछ इस पृथ्वी पर जो हुए वे कवि हैं और फिर तीसरे प्राकृत कवि हैं माने जो फिर भाषा में और संस्कृत के बाद के कवी हैं इस प्रकार से गोस्वामीय कवियों को तीन भागों में बांटा और कहा कि सभी कलियों ने भगवान की महिमा का वर्णन किया है और वो भी सब जानते रहे कि भगवान की महिमा अपार है अनंत है उसका वर्णन करके पार नहीं पाया जा सकता लेकिन फिर भी उन्होंने वर्णन किया है उसको देखते हुए वो स्वामी जी कहते हमको भी बल मिलता है उसी प्रकार से जैसे उन्होंने किस प्रोविजन से उन्होंने फिर भगवत कथा का वर्णन किया है वो आगे बताते हैं कहते हैं उसी प्रयोजन से हम हमको भी जो हमारी मन में कायरता आ रही थी वो दूर होती हिम्मत बनती है और भगवान की चरित का वर्णन करने के लिए हम अग्रसर होते हैं अभी ये कहते हैं कि सब जानत पर प्रवता सो ही कहते हैं सभी लोग जानते हैं कि भगवान की प्रवता कैसी महान है सब जानते हैं मन लोग जैसे कि पहले दुए में कह चुके सारद शेष महेश विधि आगम निगम प्राण ये सब कवि हैं, इन सब ने भगवान की महिमा का गान किया है कहते ये सब ये सब लोग जानते थे कि भगवान की महिमा अपार है बड़ी महिमा उनकी दिव्य महिमा है लेकिन फिर भी उन्होंने वर्णन किया तब भी कहे भी नहीं रहा न रहा ना कोई लेकिन इतने लोग ये सब हुए सब ने भगवान की महिमा का गान किया तो ये सब लोगों ने ऐसा क्यों किया तो वो गोस्वामी जी का तो ध्यान जाता है तो उसका ऐसा नहीं कि इन्होंने बार बार हिम्मत बांधी कि वो भगवान की महिमा सब पूरी नहीं कर पाया तो मैं कह दूंगा और दूसरे ने देखा हो कि वो नहीं कर पाया तो मैं कह दूंगा इस उद्देश्य से नहीं किया उनका उद्देश्य दूसरा ही था वो सब जानते रहे भगवान की महिमा आकार है उसका तो वर्णन हो नहीं सकता कारम्पार लेकिन फिर भी किसी दूसरे ही उद्देश्य से वर्णन उसका होता है तो क्या वर्णन है कि कहा मैंने वैदिक साहित्य आदि साहित्य सबसे प्रथम वहीं से तो वहीं से बता दिया वेदों ने पहले ही कह दिया था वही कह दिया कि भजन पर प्रभाव भाती बहु आखा उन्होंने बता दिया कि देखो ये तो भगवान के चरित्रों का वर्णन करना एक भजन है जैसे राम नाम बोलना भजन है भगवान की स्तुति गाना भजन है भगवान का स्मरण करना भजन है इसी प्रकार से भगवान के चरित्रों का वर्णन करना भी भगवान का भजन है और इस भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से है ये बेदनी बता दिया तो भजन का जो प्रभाव है ये ये कहना चाहिए कि भजन करने वाला भगवान के चरित्रों का वर्णन करने वाले को बहुत लाभ प्राप्त होता है अनेक प्रकार से उसे लाभ प्राप्त होते हैं उन बातों को ध्यान में रख करके इन शब्द कवियों ने भगवान के चरित्रों का वर्णन किया देखो अन्य के लिए भी मार्गदर्शन है वो जी से इस बात को जानते थे और जानते थे उसको जानकर के उन्होंने तद्रूप वही मार्ग पकड़ा भी लेकिन अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन ये है कि कभी कभी लोग भाग्य सोचते हैं कि भगवान की कथा कहो भगवान के चरित्रों का वर्णन करो लोगों को समझाओ सुनाओ तो कहते मेरी कोई नहीं सुनता बस मेरी कोई नहीं सुनता कहकर करके चुपचाप बैठ जाते गोस्वामी तो कहते हैं कि नहीं कहो तो फिर भी कहो क्या हमें भाषा इतनी नहीं है कि हम बोल पाओ हम कह पाओ कहीं कोई तो बात नहीं देसी भाषा में बोलो गांव की भाषा में बोलो जो अशिक्षित लोगों की जो भाषा बोलचाल की भाषा उसी भाषा में बोलो नई खड़ी बोली आती है नई संस्कृत की तो भाषा आती है तो अपनी ग्रामीण भाषा तो आती है उस भाषा में बोलो कहो तो कि भगवान के चरित्र तो, तो अपार है हम तो गलती गलती हो जाए अरे गलती गलती तो होती रहती सबसे वही है अपने से भी हो जाएगी तो डबो में लेकिन भगवान का जो वरण वर्णन करोगे उसके कारण बहुत लाभ तुमको होंगे उनको ध्यान में और निर्भय होकर के भगवान की गुणगाथा सुनाते रहो गाते रहो अपने मन को सुनाते रहो और आसपास जो कोई मिले उसको सुनाते रहो जहां कहीं कोई आ जाए मतलब अकेले हैं तो ठीक अपने मन को सुनाते रहो उनका ध्यान करते रहो स्मरण करते रहो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो सको नमस्कार और कहो भाई हम भगवान का स्मरण कर रहे थे और भगवान जब वहाँ अयोध्या से चल करके चित्रकूट तक जाने लगे वहां तक हम पहुंच गए थे आगे कथा सुननी हो तो कसना कहीं हम जल्दी में जल्दी हो तो नमस्कार आप चलिए हम अपने कह लेंगे कोई कह नहीं अच्छा हम सुनते बैठ बैठते बैठ हैं आप सुनाइए थोड़ी कथा हम भी सुन लेते हैं कि जब तक मन हो तब तक, तक सुनना बाकी तुम्हारी जबरदस्ती नहीं है हम तो अपने सर सरबर अपने बोलते ही रहेंगे तुम जब तक सुनना तब तक सुनना जब जाना हो तो चले जाओ ऐसे संत होते रहे वो लोग इस प्रकार से आते तो वो आए इस प्रकार की दुनिया की बात करेंगे संसारी बातें करेंगे समाज की बातें करेंगे इनकी उनकी भलाई बुराई शिकायतें ये सबसे अच्छा करेंगे तो उनको मौका ही नहीं देते इस प्रकार की बात करने सुनो तो कथा सुनो न सुनो तो नमस्कार चलते भगवान बात यह की भगवान की कथा जो है ये है इसकी बड़ी महिमा है बड़ी महिमा मैंने बड़ी कल्याणकारी कथा है बड़ी उपयोगी कथा है ये आगे बताते हैं सभी है। कहते हैं कि भजन प्रताप भांति बहुबा था इसलिए इसका भजन का प्रताप के मैंने इसका फल क्या कैसा सुंदर फल है वो कही तो वो बहुत प्रकार से वेदों ने बता दिया था जब गुजन ने बता दिया तो उसके बाद आगम शास्त्र आए उन्होंने भी इसका भगवान का वर्णन किया उसके बाद फिर शंकर जी ने शेष नाग ने सरस्वती ने यह सब ने भगवान के चरित्रों का वर्णन किया सब लोगों का था उनकी भगवान की गाते आगे फिर और कवियों के नाम बताते हैं उन सब लोगों ने भी भगवान की कथा का वर्णन किया है तो जैसे उन्होंने किया है वैसे ही अपने आप को हमको भी करना चाहिए अब यहां ये यह बताते हैं कि भगवान की कथा भगवान के चरित्रों की महिमा क्या है तो वो तो बताते हैं तीन चार चौपाइयों के बाद में इसी को लिंक कर देंगे जोड़ देंगे लेकिन बीच में भगवान की महिमा थोड़ी बताते हैं जिन भगवान की गुण गाथा गाई जाती है जिनका कि भजन किया जाता है वो भगवान क्या हैं कैसे हैं वो बात यहाँ से कहना प्रारंभ करते हैं माने एक प्रकार से भगवान के चरित्र जो है वो यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं भगवान के आकांक्षित मानस से इसमें भगवान की अगर तमाम बातें आप कर रहे हो लेकिन भगवान के चरित्रों को तो वर्णन नहीं, नहीं कर रहे है तो गोस्वामी जी हैं सुनो भगवान की चरित्र भी तुमको सुना देते हैं साथ साथ वो भी होता चले तो भगवान कौन है परम परमात्मा कौन है राम कौन हुए किसने अवतार लिया तो वो सब यहाँ बताते हैं देखो ये याद रखने वाली दो तीन पंक्तियाँ हैं एक अनिह अरूप अनामा ये भगवान की महिमा जो भगवान एक है अनि है मान जिसको की कोई कामना नहीं है अरूप है जिसका की कोई रूप नहीं अनामा जिसका की कोई नाम नहीं है अर्ज जिसका की जन्म नहीं होता सचिदानंद सत्य चित और आनंद स्वरूप है परधामा धामा है व्यापक सर्वत्र व्यापक है विश्व रूप सारा जगत जिसका की रूप है ऐसा भगवान खरेश्वर संपन्न जो परमात्मा है तई धरे देह चरित्र कटाना उसी में शरीर धारण करके नाना प्रकार के चरित्र किए शरीर किसका धारण किया राम रूप मन महाराज दशत के पुत्र होकर करके शरीर धारण किया और नाना प्रकार के तो चरित्र किए सो केवल भगतन हित लागी भगवान ने अवतार लिया तो किस लिए उतार लिया क्यों नाना प्रकार के चरित्र किए तो उसका कारण ये है भक्तों के लिए उन्होंने भगवान ने ऐसा किया परम कृपाल अनुरागी भगवान बड़े ही कृपाल हैं भक्तों के ऊपर जो उनकी शरण में आते हैं उनको ऊपर कृपा करने वाले प्रेम रखने वाले हैं और जय जन परमता अतिषो हूँ ये सब भगवान की महिमा का वर्णन गया है तो इसके माना देखो तो यहाँ पर भगवान के दो रूप है एक निर्गुण रूप है और एक सगुण रूप और गोस्वामी ये दोनों को समान रूप से स्वीकार करते है ऐसा नहीं तो गोस्वामी जी सगुण रूप ही मानते निर्गुण रूप मानते ही नहीं गलत बात ऐसा भी नहीं जो गोस्वामी जी केवल निर्गुण रूप मानते हैं सगुण रूप नहीं मानते हैं यह बात भी नहीं उनको निर्गुण सगुण आगे चलकर करके स्वयं गोस्वामी जी ने प्रश्न उठाया कि एक ही व्यक्ति भगवान को निर्गुण ही माने और गुण के पहले निर्णा लगावे माने जिसमें कि गुण न हो निर्गुण और वही व्यक्ति सगुण भी माने और गुण भी लगा दे उसमें दोनों कर दे तो ये दोनों दो दो एक दूसरे के विरोधी हो गए एक व्यक्ति दोनों बातों को कैसे मानेगा जैसे कोई कहे कि देखो ये पानी बहुत गर्म है और बर्फ की तरह ठंडा भी है अब लगाओ बुद्धि कैसे गर्म और ठंडा है साथ बुद्धि में कैसे आओ दूसरे के एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाला है ऐसे भगवान हैं, है मानो दो विपरीत लक्षण वाले हैं एक निर्गुण रूप है सबल रूप में। तो प्राय श्रोताओं के मन में समझने वाले मन में ये बात जल्दी नहीं आती दोनों एक साथ कैसे हो सकता एक गुण का भी ध्यान रखना चाहिए ये बार बार इस स्मरण दिलाते रहते हैं कि गुण के माने अच्छा नहीं है एक परमात्मा ऐसा जिसमें कि निर्गुण को अच्छाई नहीं ऐसा परमात्मा जिसमें कि सगुण सब्जाईया गुण के माने है जो ये प्रकृति है या माया है वो त्रिगुणात्मक है सब तुझ तीन गुणों में माया जो ये है इस माया की उपाधि से रहित जो परमात्मा है वो निर्गुण है और जिसमें माया के गुणात्मक माया की उपाधि को धारण किया वो हो गया सगुण अब ये तीन गुण और माया क्या है ये परमात्मा की ही अपनी शक्ति है ये परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है अगर परमात्मा से भिन्न वस्तु होती तो भी परमात्मा के दो रूप अलग अलग हो जाते लेकिन परमात्मा के दो रूप नहीं बनते क्योंकि परमात्मा जो वो कि उसकी माया दोनों एक ही है भिन्न भिन्न नहीं है परमात्मा की ही अपनी शक्ति एक प्रकार की एक विशेष प्रकार की, तो की शक्ति परमात्मा तो अनंत शक्ति सम्पन्न है नाना प्रकार की शक्तियां हैं उसमें से परमात्मा की एक शक्ति माया शक्ति भी है वो माया शक्ति परमात्मा में अंतर्निहित है जैसे शक्तिमान में शक्ति अंतर नहीं होती है वैसे तो ही परमात्मा में विद्यमान जब वो अंतर्निहित शक्ति है तब परमात्मा निर्गुण रूप में विद्धिमान है जब वो शक्ति प्रकट हुई और उसने जगत का रूप धारण किया जीवन का रूप धारण किया नाना से उत्पन्न हो गया तब वो उस शक्ति से प्रकट हुई माया शक्ति से उसकी उपाधि को धारण किए हुए परमात्मा सगुण कहलाने लगा जैसे एक मनुष्य है और एक संगीतज्ञ है एक मनुष्य को एक संगीत का अच्छा ज्ञान है अगर वो व्यक्ति कोई आवे सहसा पहली बार तो आप पूछें कि कौन है कहीं एक व्यक्ति आया है एक मनुष्य आया है तो आप मनुष्य से मिलेंगे लेकिन बाद में किसी ने परिचय किया अरे साहब ये तो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं ये और बड़े संगीतज्ञ अच्छा अब देखो मनुष्य तो मनुष्य बना ही रहा लेकिन अब उस संगीतन भी हो गया तो अच्छा संगीतज्ञ है तो संगीत सुनाएंगे क्या सुनाएंगे तो पहले जो मनुष्य था वो जब संगीत सुनाने लगा तो कहां है तो बदला सुंदर सुंदर आता है तो वही मनुष्य संगीतज्ञ कैसे हो गया अभी अभी तो मनुष्य मात्र था और अभी अभी देखते हैं कि तो ये संगीतज संगीतकार हो गया ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं बाकी दोनों बातें तभी एक साथ हो सकती है जब संगीत जो उसका संगीत विद्या जो उसकी है उसी की निहित शक्ति हो उस व्यक्ति की उसके अंदर वो संगीत विद्या छिपी हुई है उसके भीतर और अन्न हास में तो नहीं जाता रहता जब जाता है तो सुनाई पड़ता तो है लोगों को गा रहा है संगीत भी सुनाई देगा अन्यथा उसका संगीत बीज रूप में विद्यमान उसके हृदय में कहीं छिपा हुआ बस ऐसे ही माया जो वो बीज रूप में कहीं परमात्मा के अंदर छिपी हुई है तो परमात्मा निर्गुण है माया ही निर्गुण और वही परमात्मा ने रूप धारण कर लिया माया का रूप धारण कर लिया माया प्रकट हो गई तो वो माया भी परमात्मा का ही रूप बनी परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है परमात्मा ने ही माया के द्वारा एक रूप जगत का रूप धारण कर लिया अब जब वो परमात्मा एक का एक ही रहता है नाना रूप जगत बनता है तो भी वो एक ही रहता है जैसे की मनुष्य और संगीतकार ये दो व्यक्ति नहीं हो जाते कोई क्षण ऐसा नहीं आता कि देखो अब दो दो हो गई है एक मनुष्य हो गया एक संगीतकार हो गया ये दो हो गए दो कभी नहीं होते वो एक ही रहता चाहे मनुष्य रहे चाहे संगीतकार रहे तो भी व्यक्ति वही व्यक्ति का वही व्यक्ति रहेगा और एक का एक ही रहेगा दो नहीं होगा इसी प्रकार से परमात्मा सदा एक का एक रहता है चाहे वो निर्गुण निराकार हो और चाहे वो जगत का रूप धारण कर ले तो भी वो दो नहीं होता एक ही बना रहता है, सदा एक ही परमात्मा और परमात्मा के अतर कहीं तो तो तो कुछ नहीं यह भाव यह वेदांत मत कहलाता है शंकराचार्य जी ने इसकी बहुत व्याख्या करके अद्वैत का नाम दिया अद्वैत वेदांत और गोस्वामी किसी राशि को यथावत वही मान्य भी है उसी प्रकार से इसलिए अब यहां पर जैसे कहते एक परमात्मा एक है अगर संसार में देखे तो एक कोई भी वस्तु एक नहीं मिलेगी आपको दो तीन चार दस बीस सौ दो सौ ऐसे होंगे संसार एक ऐसी विचित्र वस्तु है जिसमें कि एक कुछ नहीं अगर परमात्मा को तो देखने अगर पूछे कि एक वस्तु क्या है तो आप निर्भर होकर कह सकते हो एक तो भाई परमात्मा ही इसलिए जब परमात्मा को बोलते हैं एक उसका परमात्मा के अनेक लक्षणों में से एक लक्षण ये है कि परमात्मा एक ये नहीं उसका लक्षण है इसे शुरू से करते हैं एक <खेँगा> एक को भी ये एक करते हैं सरल करके उसको परमात्मा को एक बोल रहे हैं शंकराचार्य जैसे कहेंगे तो शंकराचार्य परमात्मा को एक नहीं देंगे वो कहेंगे परमात्मा अद्वतीय अद्वैत है एक के स्थान में अद्वैत कहेंगे निषेधात्मक भाषा बोलेंगे भातवई हुई लगभग लेकिन ज्यादा विचार करो तो अद्वैत शब्द ज्यादा ठीक है तार्किक लोगों के लिए और कर्क वर्क आता हो तो सरल सिद्धा ये कि परमात्मा एक इसलिए जो है वो यहां से शुरू करते हैं जो परमात्मा एक परमात्मा है वो कैसा है अनि है मैंने उसको किसी प्रकार की कामना नहीं किया है कामना परमात्मा को किसी प्रकार की कोई कामना नहीं कामना क्यों तो नहीं कामना तब तो हो जब परमात्मा एक परमात्मा के अतिरिक्त भी कुछ और हो जो वस्तु अप्राप्त हो वो परमात्मा को प्राप्त न हो तब तो परमात्मा उस अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने की कामना करे जो भी परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं इसलिए परमात्मा कामना कर ही नहीं सकता परमात्मा में कामना करने का कोई कारण ही नहीं दूसरी बात परमात्मा में न के लिए न कोई काम्य पदार्थ है और न कामना करने वाला इंस्ट्रूमेंट है कामना होती है मन से बुद्धि से परमात्मा जो चेतना स्वरूप है मन बुद्धि तो बाद की उत्पत्तियां हैं परमात्मा जो स्वयं अपने आप में है उसमें न प्राण न मन न बुद्धि ये सब लक्षण उसमें कोई भी नहीं परमात्मा शुद्ध चेतना स्वरूप है शुद्ध चेतना में उसमें कामना उत्पन्न ही नहीं हो सकती तो एक दूसरा लक्षण परमात्मा की परमात्मा अनि है तो उसके बाद में परमात्मा अरूप अनम है मन नाम रूप रहित है नाम रूप जो है ये जगत जो है ये नाम रूपात्मक है जगत का लक्षण है कि इसमें वस्तुएं जितनी होती है उनके सबके कोई न कोई रूप होते हैं और रूप भी तरह तरह के हैं इसमें नाम भी अलग अलग सब वस्तुओं के रखने पड़े जैसे कोई एक बालक किसी घर में पैदा होगा एक नया रूप आ गया पहले दो लोग चार लोग घर में थे तो वही चार ही, ही मूर्तियां थी अब एक बालक पैदा हो गया एक नई मूर्ति आ गई उसका रूप उन चार से भिन्न प्रकार का एक आ गई अब नाम सुनने लगे इसका क्या नाम रखा जाए नाम की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि एक रूप नया आ गया इसलिए नाम की पड़े तो जितने रूप बढ़ते जाएंगे नए नए रूप बनते जाएंगे उतने उतने नामों की जरूरत पड़ेगी पहाड़ है पर्वत है नदियां हैं ये सब नाना रूप है तो उनके सबके अलग अलग नाम लिएकिन परमात्मा जो है वो उसका कोई रूप ही नहीं अरे इसलिए उसका कोई नाम भी नहीं नाम की जरूरत भी नहीं एक ही वस्तु हो तो उसके नाम रखने की क्या जरूरत जब दो वस्तुएं हो तो उन दो वस्तुओं के नाम रखो, एक ये वस्तु एक ये वस्तु तीन वस्तुओं तीन के नाम धरो चार वस्तुओं की चार के नाम रखो अगर एक ही वस्तु हो तो उसके नाम की क्या उसका उपयोग क्या होगा नाम कौन तो नाम लेगा किसलिए लेगा नाम की जरूरत नहीं इसलिए परमात्मा जो है अरूप परमात्मा और एक होने के कारण से उसका कोई नाम भी नहीं यह सब उस परमात्मा के लक्षण है स्वयं अपने स्वरूप में विद्यमान निर्गुण निराकार ब्रह्म उसके सभी लक्षण है इच्छा जो है परमात्मा में नहीं है लेकिन देखते जीवो इच्छा है परमात्मा हम लोगों की तरह से कोई जीव नहीं जीवों को क्यों इच्छा होती है क्योंकि जीव के लिए अपने से भिन्न भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, व्यक्ति दिखाई देते हैं वस्तुएं दिखाई देती हैं और फिर उनकी वो वस्तुएं व्यक्ति उसको प्रिय लगती हैं, प्राप्त करना चाहता है तब कामना उत्पन्न होती है जीव के लिए अपने भिन्न अपने से भिन्न बहुत वस्तुएं उनकी वो कामना कर सकता है इसलिए जीव तो कामना कर सकता है लेकिन परमात्मा कामना नहीं कर सकता नाम रूप जगत में होंगे लेकिन परमात्मा में नाम रूप नहीं होंगे क्योंकि जगत में अनेक रूप हैं इसलिए वहां नाम भी बहुत है परमात्मा में रूप है ही नहीं इसलिए वहां नाम नहीं है अब देखो ये सब बात जो है परमात्मा के संबंध में ठीक ठीक, ठीक ज्ञान समझने के लिए ये इतनी बातें याद रखनी चाहिए क्योंकि यही परमात्मा है यही भगवान का रूप धारण करता है इसलिए ये बराबर राम अध्ययन करते समय पढ़ते समय इनको साथ को बराबर याद रखना फिर कहते हैं कि यह अजय है, है परमात्मा अज के माने जा माने जन्म अज के माने जिसका कि जन्म न हो वो वो ब्रह्म है वो पर ब्रह्म परमात्मा है वो अपनी सत्ता से सदा से विद्यमान है कोई भी काल भूत काल में अभी कोई ऐसा समय नहीं रहा जब उसकी उत्पत्ति हुई हो काल की भी पहले वो विद्यमान है काल की उत्पत्ति बाद में हुई उसके भी पहले से वो विद्यमान चला रहा है इसमें उसकी उत्पत्ति हुई नहीं है जन्म होता है वस्तुओं के नाम रूप उत्पन्न होते हैं जैसे मिट्टी से घड़ा बना दिया तो घड़ा उत्पन्न हो गया जैसे घड़ा उत्पन्न होता है ऐसे परमात्मा उत्पन्न नहीं होता जीव उत्पन्न होते हैं एक सही छोड़ते हैं दूसरा सही धारण करते हैं परमात्मा इस प्रकार से एक शही छोड़ दूसरा सही धारण करे ऐसे करके करते ही नहीं इसलिए वो जन्म नहीं देता आज है अभी ये अभी निर्दों का वर्णन नहीं है संग की बात नहीं है निर्मण रूप इस प्रकार के अज है और तीन लक्षण उसके जो मुख्य है वो इनका भी नाम ले देते हैं सतचित और आनंद ये परमात्मा के स्वरूप लक्षण है परमात्मा दो के दो प्रकार के लक्षण होते हैं स्वरूप लक्षण होता है एक सदस्य लक्षण होता है और स्वरूप लक्षण जो परमात्मा का है तो परमात्मा सत्स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप सप है कि मैंने परमात्मा अपनी सत्ता से सदा विद्यमान है अनादि अविनाशी है नित्य विद्यमान है इसलिए वो सत है परमात्मा चेतना स्वरूप है चेतना जो परमात्मा का अपना लक्षण है यदि अन्य कहीं चेतना दिखाई दे तो समझो परमात्मा की है अगर अन्यत्र कहीं सत्यत्व भाषित होता है, हो, तो उस वस्तु का सत्यत्व नहीं है वो परमात्मा ही का सत्यत्व महा किसी प्रकार से भाषित हो रहा है परमात्मा आनंद स्वरूप है परमात्मा का एक लक्षण आनंद भी है और आनंद परमात्मा का ही लक्षण है स्वरूप लक्षण जो होता है उसी वस्त्र में होता है अन्यत्र नहीं होता कहते जीवन में भी तो आनंद है तो जीवन का को अपना कोई आनंद नहीं है वो परमात्मा का ही आनंद जीवों में कभी कभी भाषित होता है जीवों में जो चेतना भाषित हो रही है वो परमात्मा की ही चेतना है जीवों की अलग से कोई चेतना नहीं है जगत में अगर सत्यत्व भाषित हो रहा है तो परमात्मा का ही सत्यत्व जगत में भाषित हो रहा है जगत में सत्यत्व है नहीं ये तीन लक्षण जो है वो परमात्मा के हैं जो अपने लक्षण है सतचित और आनंद और पर धाम मने परम धाम है वो परम धाम के मने लास्ट अबोड अगर कोई व्यक्ति चले यात्रा करते हुए अपना विकास करते करते तो जब वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा तो उसकी मंजिल पूरी हो जाएगी उसके आगे और विकास करना चाहे और आकर जाना चाहे तो रास्ता कट कदम इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में फिक रहना किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं जिसके आगे राह नहीं परम धाम लास्ट गो कहते परमात्मा परम धाम फिर व्यापक अब ये व्यापक कहां से आ गया इस जगत की अपेक्षा से वैसे तो परमात्मा जगत नहीं है तो व्यापक का कोई प्रश्न ही नहीं परमात्मा अनंत होकर के विद्यमान है लेकिन जब जगत आया तो सब जगत जितना भी रचना हुई जगत में उस जगत में सब जगह परमात्मा विद्यमान है इसलिए वो व्यापक कहते हैं जगत की अपेक्षा से परमात्मा व्यापक है और जगत स्वयं क्या है ये परमात्मा का ही रूप है इसलिए परमात्मा को विश्वरूप कहते हैं व्यापक विश्व रूप ये जगत क्या है ये जगत कोई अपने आप से कोई अलग से कोई चीज थोड़ा है ये परमात्मा ही है जगत देखो तो ये भी परमात्मा ही है जीवों को देखो उनकी चेतना को देखो तो ये परमात्मा ही है सर्वत्र परमात्मा ही है परमात्मा के अदृत कहीं कुछ नहीं इसलिए विश्व रूप परमात्मा है और समस्त विश्व में वो व्याप्त भी है जैसे सागर के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों तरंगें गिनती में बहुत है लेकिन सब तरंगों में सागर का जल व्याप्त है कौन सी ऐसी तरंगे जिसमें सागर के जल नहीं है अधिष्ठान रूप होकर के जल सब तरंग में विद्यमान है बिना जल के तरंग हो नहीं सकती। ऐसी परमात्मा ही सारे जगत में व्याप्त है अधिष्ठान होकर के ज्ञात है उस परमात्मा के बिना जगत की कोई वस्तु दान रूपात्मक वस्तु टिकी नहीं सकते ऐसे तो व्यापक है और फिर ये कहें कि तो देखो ये सागर की इतनी लहरें जितनी हैं ये सब क्या है तो ये कहने ये सब जल है सब जल ने इस तरह रूप धारण किए हैं जितनी तिरंगे हैं धाराएं हैं बुद्ध बुद हैं ये सब सागर के जल में ही सारा रूप धारण किया हुआ है उस जल से भिन्न न कोई तरंग है न कोई धारा है न कोई बुद्धुद्ध है न इसी प्रकार से उस परमात्मा से भिन्न न ब्रह्म लोक न स्वर्गलोक वैकुंठ लोक न मृतलोक न पातालोक कहीं कोई भी कोई सृष्टि न सूरज न चंद्रमा उस परमात्मा से भिन्न कहीं कुछ नहीं है सब उसी के रूप इसलिए व्यापक विश्व का भगवान ये भगवान जो ये है सर्वशक्तिमान है सर्वनिमता है सर्वव्यापक है गुण है सबके सुभाषि कर्मों के फलदाता है ऐसे परब्रम परमात्मा जो है उनको भगवान करें कहते हरिदेह चरित्र कृतनाना ये साथ में कितनी बातें ध्यान रखें कि भगवान राम कौन है सच्चिदानंद स्वरूप अब्रम परमात्मा आप देखो भगवान राम को मनुष्यकार रूप मनुष्य जैसे है तो सर्व्यापक कहा ऐसे नहीं है। आप उनको सर्वव्यापन दे भले ही स्मरण करो मनुष्याकार रूप में लेकिन यह समझो कि जो सर्वव्यापी तत्व तो है जो सारा विश्व रूप धारण किया हुआ है उसी परमात्मा ने एक मनुष्य का रूप भी धारण किया होता तो उस परमात्मा से भिन्न नहीं है इसलिए इस प्रकार से देखो कहते हैं कि उसने चरित्र करके सही ढाड़ करके नाना प्रकार के चरित्र किए सुवल भगवतन लागी ही अब कहते भाई ऐसा भगवान ने क्यों किया तो भगवान को तो अपनी तो कोई इच्छा थी नहीं लेकिन भक्त लोगों ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भक्तों के ऊपर कृपा करके भगवान ने यह सब भक्त लोग क्या है ये सब प्राणी क्या है सब? जितने मनुष्य जीव जंतु ये सब क्या है ये सब भगवान के रूप है इन, इन, इन, इन धारण करते लीला तो इस तरह से भगवान की महिमा को समझने में भी बुरी तकराती है उसकी महिमा का वर्णन करने में चाहे महिमा का वर्णन करते जाओ भार नहीं मिलता इसलिए कहते हैं वो भगवान जो है सो केवल कहते परम अनुरागी भगवान बड़े कृपा वो परमात्मा ही जीवों के प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर के वही जीव बना और जीव बना तो उसके कामनाओं से ग्रसित हुआ संसार में ग्रसित हो गया अनेक प्रकार की समस्याएं उसकी आई अब वो समस्याओं से कैसे छूटे तो वो हाय हाय करने लगा तो भगवान को लगा ये तो आखिरकार हमारा ही रूप है लेकिन ये अपने आप को हमसे अलग करके मान रहा है समझ रहा है और दुखी हो रहा है चलो इसको कोई मार्ग दिखाओ तो उसको मार्ग दिखाने के लिए उसका उद्धार करने के लिए भगवान प्रगट होते हैं और फिर ऐसे चरित्र करते हैं जिनसे उनके भक्तों को मार्ग मिले जीवन में उनका उद्धार वे ज्ञान में पड़े हुए अज्ञान से छूटे मूल जाल में पड़े हुए उससे छूटे, नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसितों समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करें बस इसीलिए भगवान अब जैसे कभी कभी लोग ये सब पूरी बात को न समझ करके नाना प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं रामचरित मानस को अगर शुरू तो से आके तक पढ़ो तो बहुत से प्रश्न किए गए हैं और उनके उत्तर भी किए गए हैं सबके समाधान मिल जाते हैं लेकिन जल्दी जल्दी में लोग बागे प्रश्न करते रहते हैं आखिरकार भगवान को अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता इससे अच्छा ये हो कि जगत की रचना न करें जीव ही की रचना न करें तांझे उनको पढ़ना पड़े पहले जीव की रचना की और वे लोग सब दुखों संकट में पड़े और फिर उनके लिए उद्धार करने के लिए उतार लेते डूंगा तो इसमें इस प्रकार के प्रति क्यों आते क्योंकि समग्र रूप से परमात्मा के तात्पर्य को जब तक, नहीं तक, तक की समझ नहीं पाते तब तक समस्या है। वो परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है तो परमात्मा की जो एक विशिष्ट शक्ति माया शक्ति है ये उसका स्वभाव है कि वो आदित्य रूप और व्यक्ति रूप होती रहती है जब मायाद्यक्त होती है तो जगत की रचना हो जाती है प्राणियों तो के शरीर बन जाते हैं और परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण उसको व्याप्त होना पड़ता है नहीं देखी हो जाए तो सबने व्यास रहता है तो उसमें चिदा भास उत्पन्न होकर के जीव भाव उत्पन्न हो जाता है जा जब जीव भाव उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि में लगने लगता है कि मैं शरीर ही हूँ और फिर अब अविद्या भी आ जाती है जब अविद्या आ जाती है तो क्या करेगी अविद्या आ गई जीवन की रचना हो गई ये ये माया का स्वाभाविक कार्य होता रहता लेकिन भगवान नहीं चाहते कि व्यक्ति इस प्रकार के माया के जाल में ही पड़े रहे तो उनको मार्ग दिखाने के लिए अवतीर्ण होकर के बता देते देखो इस प्रकार के जीवन जियो माया से तुम छुटकारा तुम्हारा हो जाएगा जैसे कोई व्यक्ति भ्रम में पड़ जाए मरी का भ्रम मरी पैदा जिम्मेवार सबसे बात यह तो उसका भ्रम दूर हो जाता है और वो उसके जो भ्रम के काल से जो परेशान हो रहा था उसकी परेशानी खत्म हो जाती इसी प्रकार से जीवन को जो परेशानियां हैं उनका अपने शास्त्रकारों के अनुसार केवल एक ही कारण है वह है मोह या भ्रम या संशय बस वही एक मात्र है जिसके के कारण जीव जो है वह विपरीत दिशा में कार्य करता है भागता है परेशान होता है दुखी होता है सारी समस्याओं का एक फल है शास्त्रकारों ने कहा कि देखो समस्याएं दो प्रकार की होती एक सतही समस्या होती है और दूसरी मूल समस्या होती है एक टॉपिकल प्रॉब्लम होती है दूसरी फंडामेंटल प्रॉब्लम होती व्यक्ति अपनी जितनी व्यक्तियों को जो समस्याएं आती हैं वो सब उनकी टॉपिकल प्रॉब्लम्स है मैं समय समय पर रोज रोज नई नई समस्याएं आती रहती हैं ये स्वतः समस्याएं हैं। अब एक एक समस्या को समाधान करने में कोई व्यक्ति लगा रहे तो सारे जीवन लगे ही रहता है और तो सारा जीवन पूरा हो जाता है साठ सत्तर वर्ष यही करता रहता है बाप ने उससे पूछे जिंदगी और क्या करते रहे कि रोज समस्याएं आती रही उनका निदान करते रहे जीवन खत्म हो गया समस्याएं खत्म हुई कि नहीं अभी तो नहीं खत्म हुई अभी तो नहीं छोड़ ये तो जीवन तो समस्याओं का भंडार है रोज जो आती रहती उनका समाधान नहीं चलता रहता तो क्या यह समस्या ऐसी चलती रहें ऐसी समाधान करता है तो ऋषियों ने कहा कि नहीं इन सब समस्याओं का एक मूल समस्या है उस तो समस्या को अगर समझ लो और उसका समाप्त कर दो तो, तो फिर रोजी रोज समस्याएं उत्पन्न होती है वो कौन समस्या है वो समस्या मूला विद्या है मूल अविद्या और उसी के कारण से तूल अभिद्या तमाम अभिद्या और उत्पन्न होती नाना प्रकार के ज्ञान और उत्पन्न होते उन ज्ञानों के कारण नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती इसलिए जो नूल अविद्या है वो जो मुख्य अविद्या है वो है परमात्मा के स्वरूप को न जानना बस परमात्मा को न पहचानना बस एक ये समस्या हा परमात्मा को पहचान ले तो उसके बाद में कोई समस्या नहीं अब ये कैसे होगा अब ये तो अगर बुद्धि लगाओ विचार करेंगे धीरे धीरे तो सारी समस्याओं का फिर निदान किस प्रकार होता है ये सब साथ इसी का वर्णन विस्तार रहते हैं तो भगवान इसलिए अवतार लेकर के लोगों को उनके स्वरूप का बोध कराते हैं और जैसे वे परमात्मा स्वरूप हो करके अपने भगवत्ता को स्मरण रखते हुए लीलाए करते हैं ऐसे ही जीवों से भी अपेक्षा करते हैं अपने भक्तों से भी अपेक्षा करते हैं ऐसे तुम भी सब परमात्मा स्वरूप हो और तुमको भी उसी प्रकार से व्यवहार आचरण करना चाहिए जैसे मैं करता हूं जैसे मेरे लिए कहीं कोई समस्या नहीं है इसी प्रकार से तुमको भी कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए ये भगवान के उद्देश्य सो केवल भक्तनिकलागी परम के पाल अपन तुपागी और फिर कहते हैं जय जन परम ममता तिछो कहते हैं उनको अपने भक्तों के ऊपर बड़ी ममता है बड़ा प्रेम है जैसे भगवान के पाल हुए तो कृपालु भगवान का एक स्वभाव है ये ईश्वरीय गुण है कृपालु ऐसे भगवान ऐसे कृपालु नहीं है जैसे कि मनुष्य कृपालु हो और किसी ऊपर एहसान दिखा करके कृपा करे भगवान का तो स्वभाव चूंकि वह भगवान भगवान है इसलिए कृपालु होना उस भगवत्ता का स्वाभाविक लक्षण है वो न किसी एहसान है और न वो आता है अपने आप ही कृपालता भगवान का स्वाभाविक लक्षण है इसी प्रकार से जब लोगों को जिस व्यक्ति को भक्ति के कारण ज्ञान के कारण उसके अंदर भी भगवत्ता आ जाए ईश्वर तो भाव आ जाए युक्त हो जाए तो जब परमात्मा भाव उसके अंदर आ जाएगा तो परमात्मा के लक्षण भी आ जाएंगे तो उसमें भी वही कृपालु स्वभाव उसके अंदर आ जाएंगे वो भी बिना किसी कामना के बिना किसी लाभ के उद्देश्य से वो भी कृपा करने लगे और कृपा करने लगेगा तो वो कोई प्रयासपूर्वक नहीं करेगा स्वभावता उसके द्वारा कृपा होने लगेगी ये कृपा का जो हास्य प्रकाश भगवान कहते हैं कैसे कृपाण है प्रणक अनुरागी जो उनकी स्वरण में आता है उनके ऊपर भगवान की अपने आप कृपा होती है और सुख कैसे होती है जय जन पर और उस भक्त को जो उनकी शरण में आया है उनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है और ममता हो जाती है ममता माने ये तो मेरा ही है मेरा ही स्वरूप है मेरी ही सत्ता है जिससे कोई भिन्न थोड़े है ऐसे करके भगवान उस भक्त को अपना स्वरूप ही मानते हैं अति छोड़ू और उसके ऊपर बड़ा हो जाता है छोर मैंने उसके ऊपर कृपा या प्रेम उसके ऊपर छोर मैंने प्रेम है उसके ऊपर बड़ा प्रेम भाव भगवान का हो जाता है और ये करुणा करती भी नकोहू और वह भगवान फिर ऐसे है कि जिसके ऊपर उन्होंने करुणा की उनके कृपा जिसका कृपा भाव जिन के ऊपर आया फिर आया तो आया कहते हैं उसके बाद फिर उसके ऊपर भगवान कभी क्रोध नहीं करते, करतेहु को मैंने क्रहु मैंने क्रोध क्रोध मैं मैं मैं क्रोध को कर दिया क्रोह कोहू कर दिया उसके ऊपर फिर क्रोध नहीं होता भक्त तो लोग चाहे जैसे जो उससे चाहे गलतियां हो चाहे सही हो चाहे बने चाहे बिगड़े लेकिन भगवान फिर उसके ऊपर क्रोध नहीं कर उसको जो बिगड़ता है भगवान सब संभालते रहते हैं सुधारते रहते हैं ठीक करते रहते हैं उसकी जिम्मेदारी अपने आप ले ही ऐसा नहीं करता कि भगवान ने कहा देखो तुम हमारे भक्त अब जाओ तुमको छूट अब उनका सीधा काम करो जाकर ऐसा नहीं लेकिन अगर उससे कोई गलती होती है तो उसको भगवान संभालते रहते हैं गलती नहीं उसमें दो दुर्गुण होंगे तो भगवान उनको सबको दूर करेंगे अब देखो एक तो यह है कि एक व्यक्ति जो वो देखता है कि दूसरे व्यक्ति में ये दुर्गुण है तो वो चाहता है उसमें ये दुर्गुण न रहे तो क्या करता है उसके ऊपर होता है डता करता है क्यों तुम ऐसा तो करते हो क्यों ऐसा बोलते हो तुम ऐसा करते हो नाराज होता लेकिन भगवान किसी ऊपर इस प्रकार से नाराज नहीं करता वो जानते हैं कि उससे ये जो ऐसा कर रहा है वो अपनी दुर्बलता के कारण कर रहा है असमर्थता का कारण कर रहा है अज्ञान के कारण कर रहा है ऐसा भगवान समझ करके उसके ऊपर क्रोध नहीं करते उसको संभालने की कोशिश करते हैं उसको युक्ति बताते हैं कि देखो तुम इस प्रकार से सुधर जाओगे ऐसा कर लो इस प्रकार की युक्ति से कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ये दोष तुम्हारे सब अपने आप दूर हो जाएगा अब देखो जो लक्षण जो है ये भगवान की कृपा का प्रेम भाव का ये ईश्वरी प्रेम है ये है ये जीवो जैसा प्रेम नहीं है हम लोगों का प्रेम है वो मोह वाला प्रेम आसक्ति वाला प्रेम वो दूसरे प्रकार का है उसके लक्षण मिलने लेकिन परमात्मा के प्रेम में न कहीं आसक्ति है न परमात्मा के प्रेम में कहीं मोह है वो परमात्मा के सबके ऊपर जो शुद्ध प्रेम परम पवित्र प्रेम सबके ऊपर इस प्रकार से उसका भरण में शिकार से कर दिया कहते गई बहोर गरीब ने भगवान के और जो बताए कहा कि गई बहोर मैंने बिगड़ी हुई बात को भी भगवान संभाल लेते कहीं मैंने चली गई बहोर मैंने वापस लाते अगर कोई साधक साधना कर रहा है और साधना करते करते कहीं उसे कोई गलती हो गई भ्रष्ट हो गया तब भगवान उसको ऐसा थोड़े धक्का मार भगा उसके फिर उसकी जो बिगड़ गया है मामला उसको ठीक ला करके फिर लाएंगे ठीक हैं फिर चलो फिर साधना करो फिर बनाओ <coughs> अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि खो गई बुद्धि हरण हो गई माया के कारण से तो भगवान क्या करेंगे उसको बुद्धि को फिर लाएंगे उसके ठीक ठिकाने लगाएंगे ले तुम्हारी बुद्धि हरण हो गई अब फिर बुद्धि आ गई तुम्हारे पास अब इस बुद्धि से तुम अपना काम करो इसका तात्पर्य की गई बहोरी चली गई थी फिर तो काम कौन करे कोई भगवान ही कर ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिनमें के साधकों को उनकी बिगड़ी हुई स्थिति को भगवान संभालने वाले हैं तो गरीब बहोर और गरीब निवाजू गरीब निवाज माना दीन दयाल है दीन बंधु को उर्दू शब्द प्रयोग कर दिए गरीब शब्द भी उर्दू का हो गया और निवाज भी उर्दू का गया गुँ? तो उस समय जैसे आजकल हिंदी में अंग्रेजी में शब्द बहुत आ गए ऐसे तुलसीदास जी के समय में हिंदी में बहुत से उर्दू के शब्द आ गए उर्दू भाषा थी तो समझने बोली जाती थी आए थोड़े से शब्द उर्दू के तो गोस्वामी ने कहा चलो इनको भी बताओ इस शब्द को बहुत समझते तो गरीब ने बाहर शब्दों को दिया माने भगवान दीन न माने जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा रख करके अहंकार कहता कि हम जो गौरव होगा हम सब ठीक कर लेंगे तो ठीक कर लोगों तो बहुत अच्छी बात हंका कुछ करें लेकिन जो कहता है भगवान हमसे ठीक नहीं बन रहा है इसको सुधारो तो फिर भगवान इसको सुधारते जो अहंकार रहित व्यक्ति हैं भगवान की शरण में उनको सरल मार्ग दिखाते हैं भगवान और सरल सबल साहेब रो राजू और भगवान के देखो ये ये गुण भी है भगवान सरल भी है और सबल भी है जीवों में प्राय ये होता है कि जो सरल लोग होते हैं वो दुर्बल होते हैं और जो लोग सबल होते हैं लोग सरल नहीं होते बड़े कठोर होते लेकिन भगवान की बात देखो कैसी विचित्र है वो सरल भी है और सवल भी दोनों बात है संसार में व्यक्ति जो है वह जहाँ शक्तिशाली हुए ऊंचे पत्थर हुए धनी माने हुए तो साधारण व्यक्तियों के अप्रोच के बाहर हो जाते हैं वहां तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाते मिल नहीं पाते बात नहीं कर पाते उनसे अपनी प्रार्थना करना चाहें तो कर नहीं सकते ये कठिनाई हो जाती लेकिन भगवान के लिए बात नहीं भगवान सबके हृदय में विद्यमान है और सबके लिए सहज ही उपलब्ध हैं अपने हृदय में अंतर्मुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करो भगवान सहज ही उपलब्ध है ऐसे सरल हैं कि वो कहीं कोई रोक तो तुमको तो नहीं भगवान से प्रार्थना करने के लिए उनकी शरण में जाने के लिए कौन रोक ऐसे तो सरल है लेकिन सरलता के कारण यह ना समझ लेना कि वो उनको ताकतें कुछ नहीं होगी अरे भगवान सर्वशक्तिमान है संसार में बड़ी बड़ी शक्तियां जो दिखाई दें, वो बिना परमात्मा के कहीं कोई शक्ति है, तो है, तो है। साहिब रमन सबका स्वामी साहिबमन किसी दफ्तर के साथ नहीं माने सारा लोगों का तीनों लोगों का स्वामी सब प्राणियों का स्वामी है इसलिए उसको सहायता सबका स्वामी सब श्रेष्ठ सब है सबका रक्षक है सबका पालक है ऐसा तो हाँ वो साहेब है और रघुराज ये कौन है ये रघुराज है रघुराज बने रघुवंश में अवतीर्ण भगवान राम उन्हीं की बात कर रहे हैं वो ऐसे जब भगवान ने सरुण साकार रूप धारण किया अवतार लिया तो ये सब उनके लक्षण देखने में आ गए जब निर्गुण ब्रह्म था एक मात्र एक अनिप अनामा तब वो किसके ऊपर कृपा करे और कहा उसको वो जो है वो कहा किस प्रकार से वो करना करे किसके गरीब क्या करे वो तो जब वो परमात्मा सर्वोसाकार रूप धारण किया तो ये सब लक्षण उसमें देखने में आए भगवान राम को देखो भगवान सर्वस्वभाव भी है सर्वशक्तिमान भी भगवान राम को जहाँ शक्ति अपनी भगवान ने दिखाई जैसे धनुष तोड़ने में भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई लेकिन शक्ति दिखाई तो सहज भाव में दिखाई अन्य राजाओं की तरह से दर्द नहीं दिखाया अरे मैं समुद्र धर्म से उठा लूंगा अरे मैं तोड़ लगूंगा ये भगवान नहीं कुछ वो अपने सीधे से चुपचाप गए ले तो उठावत गाड़े राउू ने लखा देख सब खा सारे गए भगवान ने सीधे से उठा लिया उठा करके चढ़ा भी दिया टूट किसी देख भी नहीं पाया इतनी में सबका सत् काम हो कोई उन्होंने झंडा नहीं फहराया कि मैं ऐसा कर दूंगा मैं ऐसा कर दूंगे टूट गया होता तो उसके बाद चिल्लाते कि लोग उनका अंगठा दिखाते सब लोगों को तुम लोग तो कुछ नहीं कर पाए देखो मैंने तुमको कर दिया हा? ये सब उन्होंने कुछ नहीं सरल स्वभाव काम इतनी शक्ति था महान और सरलता इतनी कि कहीं वो प्रकट नहीं की जैसे कि माँ कोई काम ही नहीं धर्म तोड़ना कोई विशेष बात ही नहीं साधारण सी बात हो ऐसे भगवान जी समस्त लीलाओं में देखते हैं कि भगवान का कृपा स्वभाव की लीलाओं में देखें तो भगवान ने कैसे कैसे कृपा की कैसे भगवान ने शवरी की ऊपर कृपा की कैसे भगवान ने गिद्धराज की ऊपर कृपा की कैसे भगवान ने हनुमान की ऊपर कृपा की सुग्रीव की ऊपर कृपा की विभीषण की कृपा की उन सब कृपाओं के इतने शैकों उदाहरण हैं उन सब उदाहरणों को देखें भगवान ने कैसी कृपा की और कैसा उनका सरल स्वभाव सबके साथ कैसे उनका प्रेम भाव सबको लेकर के कैसे अपने में बैठा लेते हैं छाती से लगा लेते हैं ऐसा सरल स्वभाव ऐसा दूर दूर रहो छो नहीं छो नहीं दूर रहो ये बात नहीं है। ऐसा सरल स्वभाव भगवान के ये सब लक्षण उनको, उनको देखो उनकी लीलाओं में ये सब दिखाई दे वो स्वामी जी के कहने का तात्पर्य है कि इन सबको याद रखो और जब भगवान के चरित्रों का वर्णन करो तो इन गुणों का जगह जगह उल्लेख करते रहो तो देखो भगवान कैसे सरल देखो भगवान कैसे शक्तिशाली है देखो भगवान कैसे कपालु हैं और उनकी लीलाओं का वर्णन करो भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है तो भगवान के गुण का वर्णन किया जाता है लीलाएं तो भगवान ने जो कार्य की हो तो लीलाएं हो गई लेकिन वो जब कार्य करते समय भगवान में वो उनके भगवान के गुण प्रकट होते हैं और वो दिखाई देते हैं उनकी लीलाओं व गुण उन गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए और दिलाना चाहिए देखो भगवान में ऐसा है भगवान राम को एक दिन पहले अयोध्या का राज्य मिलना था और दूसरे दिन अयोध्या से निकाल दिए गए बन जाओ अब वहां भगवान को गुण देखो राज्य प्राप्त हो रहा है तो कोई प्रसन्नता नहीं कोई उत्साह नहीं कोई अहंकार नहीं बल्कि उन्हें पछतावा ही होता है कि ये सूर्यवंश कहता है कि चार भाई चारों भाइयों को राज्य मिलना चाहिए अकेले हमको ही क्यों मिल ऐसा वाला कोई पछतावा वो देखेगा सप्ताह हमें मिला जा रहा है बहुत अच्छी बात और कोशिश ये करेंगे तीनों लोग अपना कहीं क्लेन लगाया कर दें कि हमारा काम या तो नहीं मिला इसको डरने लगे तो ये बात कहीं कुछ बातें नहीं वो चाहते हैं सबको भी और फिर दूसरे के साथ नहीं मिलता मिलाता है और वो चले जाते हैं बन भेज जाते हैं तो बन भी तो देते तो बन चल देते अभी कौन सा गुण है ये भगवान में और भगवान चाहते यही गुण व्यक्ति के जीवन में हो तो समस्या का एक समस्या तो जब व्यक्ति दुराग्रह अपने अंदर फाल लेता है कि मुझे राज्य मिले तो झंझट खड़ा हो गया कि राज्य से निकाल दिए गए तो झंझट खड़ा हो गया हम तो समझते हैं कि आज हमारा आज तिलक होगा हम उसकी तैयारी किए बैठे थे, थे तो और हमको निकाला जा रहा है तो हम कैसे निकल जाएंगे हमारी तो बड़ी बदनामी होगी लोग क्या कहेंगे क्या बात हो गई कैसे निकाल दिया गया इनको इसलिए जो है हम तो नहीं जाएंगे हमें पहले साफ करके तो बता दो कि क्यों हमको निकाला जा रहा है हमसे क्या गलती हो गई ये सब बातें जो आती लोगों के सामने तो नाना प्रकार की समस्याएं आ जाती है जगह साथ शुरू हो जाता है और फिर वो रोडा धोना शुरू हो जाता है व्यक्ति का और अगर भगवान की तरह ऐसा सरल स्वभाव हो तो फिर कोई समस्या के सामने है राज्य मिल तो समस्या नहीं राजी जा रहा तो कोई समस्या नहीं साधारण वास्तव में तो बात ही क्या ऐसे व्यक्ति के समस्या ही क्या हो सकती जो सर्वत असंग है सब कुछ अपने मन से त्यागे हुए है सर्वसन्यास्त है कहीं कहीं कही कोई उसकी आसक्ति नहीं है ऐसे व्यक्ति को भला क्या परेशानी कोई पैदा कर देगा क्या देखे देखो इसको मजा चखना पड़ेगा क्या मजा चाहेगा अरे जहा जहां कहीं आसक्ति लेने की मजा कैसे चखेगा? क्या चाहेगा मजा चखेगा। मजा तो वो तो दुनिया में चखे जहां आसक्ति लिए जो बैठे ये पकड़े बैठे ये मेरा ये मेरा ये मेरा उनको तो, तो मजा रखना पड़ेगा जब वो छूटेगा नष्ट होगा छीनेगा कोई व्यक्ति मजा रखना पड़ेगा लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति जहां कोई पकड़ेगी भगवान राम की तरह ना सकते अनाशत तो मगवान के शत्रुओं को देखो उनकी किस प्रकार के उनके गुण उनके गुणों का वर्णन करना पड़ता कथा तो कैसे गुण वर्णन हरिजस अस जानी देखो ये बात आप बताते हैं यहाँ कहीं से भजन प्रभाव भाती प्रभाव था उसका संबंध तुलसी राय इतना वर्णन करने के बाद भी यहाँ जो होते हैं बुद्ध भरण हरिजस बुद्धिमान लोग भगवान के यश का वर्णन करते हैं अस जानी ऐसा जान करके वर्णन करते हैं कैसा जान करके कि जो निर्गुण साकार बने है उसी ने सर्व सकार को धारण किया और उसकी महिमा कैसी कैसा है कैसा सरल है कैसा सर्वशक्तिमान है बच्चों से कैसा प्रेम करने वाला है इसलिए सही धारण कर सब बातों को तो जान करके तब तो भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं बुद्धि तो पर नहीं हरिदश ऐसी जानी करें कहीं तो सुफल निजानी तो ऐसा वर्णन करने से भगवान को क्या लाभ होता है भगवान को कोई लाभ नहीं जो भगवान के चरित्रों का वर्णन करता उसी को लाभ होता है आप कहोगे भगवान बड़े स्वार्थी सबसे कहते हैं कि हमारी चरित्रों का वर्णन करो हमारा यशदान करो कोई तो कुछ ऐसे लगने समय कहें देखो भगवान ये चाहते हैं कि हमारा सब लोग प्रशंसा करें तो दुनिया में सब लोग नहीं चाहेंगे कि तो तो सब लोग हमारी प्रशंसा करें तो भगवान ये नहीं चाहते तो हमारी प्रशंसा करो ये तो जो भगवान की प्रशंसा करेगा उसमें भगवान के गुण आ जाएंगे यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है उस फैक्ट का वर्णन करते हैं भगवान को से कोई लाभ नहीं किसी भी भगवान के गुण को जो व्यक्ति सम्मान करेगा वो गुण उसके अंदर आ जाए। अच्छा भगवान का हो है किसी और महापुरुष का हो किसी और महापुरुष के किसी गुरु आपने अंदर बार बार स्मरण करो व्यास का स्मरण करो कितना महान साहित्यिक रचना कर दी धार्मिक साहित्य की बार बार उसका स्मरण करो आपके अंदर भी उनका गुण आएगा प्रेरणा मिलेगी आपको शंकराचार्य जी का स्मरण करो तो उन्होंने कितना महान कार्य कर दिया आपके अंदर उसके अंदर प्रेरणा आएगी वैसे ही गुण आपके अंदर आएंगे उससे कोई विवेकानंद तो कोई लाभ थोड़ा हो जाएगा व्यास जी कोई लाभ थोड़ा वो तो लाभ हो जो होगा जो, जो उस प्रकार से करेगा उसके अंदर ही अपने अंदर ही उत्साह जागृत होगा और गुण भी अंदर आएंगे इसलिए भगवान के या संतों के या महात्माओं के इन शक्ति महिमा गानी चाहिए अपने हित के लिए अपने कल्याण के लिए और जो व्यक्ति संकोच करता रहे है, कि हम क्यों भगवान की महिमा गाएं हम क्यों भगवान के हैं नहीं गाते नहीं गाते नहीं गाओगे तो भगवान के ग्रो तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे तो अपने नुकसान करोगे भगवान करोगे इसलिए कहते हैं कि बुद्धि पर नहीं हर जशाऐसी जानी और करेंगी पुनीति और सुखल इससे उनकी बाणी पवित्र होती है और सुफल भी होती है दोनों बातें बाणी पवित्र होती है बाणी पवित्र तब होती है जब मन पवित्र और मन पवित्र तब होता है जब कान शरीर की वासनाएं पवित्र हो इनके समय लिख है एक दूसरे किसी बाणी में बाणी में अच्छी बातें उसकी बाणी से निकले मधुर बातें निकले कल्याणकारी निकले जिनको भी सुन करके लोग प्रसन्न हो ऐसी वाणी से कब निकलेगा जब मन शुद्ध होगा मन पवित्र होगा तब ऐसी निकलेगी और अगर मन वैसा नहीं है तो बाणी कहां से वैसी बनी जाती अगर मन में छल प्रबंध है भाव है ईर्षा द्वेश है तो चाहे तो व्यक्ति प्रयास करे लेकिन वाणी से वैसा थोड़े निकल पाए और ये मन में जो विकास होंगे वो कहां से आ रहे हैं कांशरी जैसे आ रहे हैं और देखो यहां से वासनाएं जैसी होंगी वैसी मन बुद्धि होंगे वैसी विचार आएंगे जैसे विचार आएंगे वही फिर के द्वारा जो है उसके वाक वापी के द्वारा प्रकट होंगे तो ये क्रम एक के बाद एक श्रृंखला है इसके माने होता क्या है कि भगवान के चरित्रों का गुणगान गाते गाते व्यक्ति की वासनाएं बदल जाती है संकेत उधर व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है व्यक्तियों का स्वभाव पहले पूर्व स्वभाव रहा भगवान के चरित्रों के वर्णन करते करते उनका स्वभाव सुंदर बन गया जो लोग हैं पहले से तमुगु थे भजुर्गुमी थे भगवान का वर्णन करते करते शत्रुगु हो जाते हैं जब शत्रुघुनि हो जाएंगे तो उसी प्रकार के मधुर भाव आने लगेंगे मन बुद्धि में उसी प्रकार वाणी भी मधुर हो जाएगी इसलिए भगवान के चरित्रों का वर्णन इसलिए करते हैं जिससे कि व्यक्ति के संस्कार बदलें स्वभाव वासनाएं बदलें वहां पर कहते हैं।, हैं कि इस प्रकार से तो करें पुनीत सुखल मेरी बाणी इस प्रकार से उनका जो है बाणी पवित्र भी होती है और सुखल भी होती है सुखल मैंने अच्छा फल देने वाली होती है अच्छा फल देने वाली के मैंने उसके जीवन में विकास आता है परिवर्तन आता है जो लोग शरीर छोड़कर के नरक में जाने वाले थे नरक में नहीं जाते स्वर्ग जाते हैं। जो लोग अधिक में जाने वाले थे दुखों में पड़ने वाले थे दुख में नहीं पड़ते हैं परमात्मा का आनंद उन्हें प्राप्त होता है परम पद प्राप्त होता है ये सब उसका सुफल है और फिर कहते हैं कि कई बल मैं रघुपति गुण गाथा और कई है ना पदमा था कहते इसी बल से फिर हम भगवान को यही समझ करके की भगवान की गुण गाथा गाने से हमारी वाणी सफल होगी हमारा जीवन धन्य होगा हमारा उद्धार हो जाएगा अपने लाभ के लिए फिर हम भगवान के ये गुण गाथा हम गा रहे हैं इसी कबल को लेकर के मैं रघुवत गुण गाथा भगवान की गुण गाथा मैं बन कही हूँ नाई था और भगवान के चरणों में वंदना करके मैंने वो भगवान के चरणों में वंदना करते हैं अब हम उनके भगवान के गुणों की गाथा गाएंगे तो भगवान के चरणों में वंदना करके क्यों गाएंगे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और ये कार्य संपन्न हो और हमारे उस गुण गाथा गाते गाते जो हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो वो धार हमारा हो जाए इसकी प्रार्थना करते हुए भगवान के चरणों की वर्णना करते हुए हम इस गाथा को और मुनि गाई, और के मुनियों ने पहले भगवान की कीर्ति का बहुत वर्णन किया है और ते मग चलत सुगम भाई उस रास्ते पर चलना मेरे लिए बड़ा आसान माने है मैंने गोस्वामी कहते हैं ये तो धनी के कभी लोग हो गए जैसे सात छेष इत्यादि पहले ऊपर वर्णन कर दिया, आगे चलकर उन कमियों का नाम लेने जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि मुनि प्रथम हरि की तीर गायी ने जैसे व्यास मुनी हो गए उन्होंने जैसे कि वाल्मीकि हो गए इन सब लोगों ने उनके सबके नाम आगे गिनाए क्योगों ने चूं पहले भगवान की गुणगाथा गायक की है उनका लिखा हुआ साहित्य उपलब्ध है वो सब पढ़ो और पढ़ करके जानो जानकर के उसी हिसाब भगवान की गुणगाथा गा दो इसमें कौन सा मुश्किल है तो कहते ने प्रथम हरि की रती गाई उनके लिए हुए धर्म तो उपलब्ध नहीं है तो ही मगर चलत सुगम भाई उसी मार्ग पर चलना हमारे लिए तो आसान है अगर कोई नई रचना करने के लिए कहा जाए कि तक नहीं लिखी है वो उस प्रकार की रचना लिखो तो तो एक बड़ी प्रत्युत्पन्न बुद्धि चाहिए एक खोजी बुद्धि चाहिए और बड़ा कठिन काम हो जाए अरे जिसका वर्णन करते चले आ रहे सैकड़ों लोगों ने जो वर्णन किया तुम भी बोल दो तो बोलना मुश्किल वाली बात है एक बार जो राजा भोज के दरबार में नवरत्न थे नवकवि और बड़े बड़े विद्वान थे और बडे बड़े बुद्धिमान थे राजा भोज ने ये अपने देश भर ये अपने दरबार में एक सूचना दे दी कि अगर कोई एक नया छंद बना करके लाएगा तो उसको एक लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे पुराना किसी कवि का ना हो नया होना तो बहुत बना बना करके अपने नए कवि जो हुआ करते तो अपने छंद बना लिया और जा करके तो वहां सुनाया कि हमको एक लाख मुकदमान लेंगे ऐसे जाकर सुनाया तो जैसे ही वो सुनाते थे तो राजा बोध नौ दरबार से पूछे कि भाई तुमने तो ये श्लोक कहीं पहले सुना है नया है कि कहीं का पुराना लाए तो कालदास सबसे पहले खड़े हो जाए अरे नहीं ये तो पुराना हमें भी याद है, है। कालिदास ने एक बार सुना और उनको याद हो जाए और सुना तो वो देखता रह जाए वो कहे हम तो भी आप आपके लाए कालदास को कैसे याद हो और कैसे हो एक बार भी होगा तब तक तो उनके दरबार में जो दूसरा व्यक्ति था वो भी खड़ा उसने दो बार सुन लिया एक बार उस व्यक्ति से, से सुन लिया एक बार कालदास से सुन लिया तो वो दो बार उसको याद हो जाता था, था तो वो खड़ा होकर उसने सुना दिया एक सौ छन्न भी जानते कैसे जानते उसने सुना दिया तीन बार हो चौथा व्यक्ति बैठा था तो ऐसा मुद्दों नहीं था कि तीन बार समय तभी तो तो तो याद ना हो तो हम सबको याद हो सब ने सुना दिया हम अब राजा भोज उसकी तरफ देखा है भाई क्या बात है ये तो तुम्हारा तो नया छंद है तो सबको याद है सब जान तो बहुत पुराना छंद है नौकरा छ